युवकों के प्रति हिंदू धर्म के सामान्य आधार मैं समझता हूं कि ये कतिपय तत्व भारतवर्ष के सभी भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले स्वीकार करते हैं और संभवतः भविष्य में इसी सर्वस्वीकृत आधार पर समस्त संप्रदायों के लोग वे उदार हों या कट्टर पुरानी लकीर के फकीर हों या नई रोशनी वाले सभी के सभी आपस में मिलकर रहेंगे पर सबसे बढ़कर एक अन्य बात भी हमें याद रखनी चाहिए खेद है कि इसे हम प्रायः भूल जाते हैं वह यह कि भारत में धर्म का तात्पर्य है प्रत्यक्षानुभूति इससे कम कदापि नहीं हमें ऐसी बात कोई नहीं सिखा सकता कि यदि तुम इस मत का स्वीकार करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा क्योंकि हम उस बात पर विश्वास करते ही नहीं तुम अपने को जैसा बनाओगे अपने को जैसे साँचे में ढालोगे वैसे ही बनोगे तुम जो कुछ हो जैसे हो वह ईश्वर की कृपा और अपने प्रयत्न से बने हो किसी मतामत में विश्वास मात्र से तुम्हारा कोई विशेष उपकार नहीं होगा यह अनुभूति यह महान शक्तिमय शब्द भारत के ही आध्यात्मिक गगनमंडल से आविर्भूत हुआ है और एकमात्र हमारे ही शास्त्रों ने यह बारंबार कहा है कि ईश्वर के दर्शन करने होंगे यह बात बड़े साहस की है इसमें संदेह नहीं पर इसका मात्र भी मिथ्या नहीं है यह अक्षरश सत्य है धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति करनी होगी केवल सुनने से काम नहीं चलेगा तोते की तरह कुछ थोड़े से शब्द और धर्म विषयक बातें रट लेने से काम नहीं चलेगा केवल बुद्ध द्वारा स्वीकार कर लेने से भी काम न चलेगा आवश्यकता है हमारे अंदर धर्म के प्रवेश करने की अतः ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास रखने का सबसे बड़ा प्रमाण यह नहीं है कि वह तर्क से सिद्ध है वरन ईश्वर के अस्तित्व का सर्वोच्च प्रमाण तो यह है कि हमारे यहाँ के प्राचीन तथा अर्वाचीन सभी पहुँचे हुए लोगों ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है आत्मा के अस्तित्व पर हम केवल इसलिए विश्वास नहीं करते कि हमारे पास उसके प्रमाण में उत्कृष्ट युक्तियाँ हैं वरन इसलिए कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में सहस्त्रों व्यक्तियों ने आत्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं आज भी ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने उपलब्धि की है और भविष्य में भी ऐसे हजारों लोग होंगे जिन्हें आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी और जब तक मनुष्य ईश्वर के दर्शन ना कर लेगा आत्मा की उपलब्धि ना कर लेगा तब तक उनकी मुक्ति असंभव है अतए आओ सबसे पहले हम इस बात को भली भांति समझ लें और हम इसे जितना ही अधिक समझेंगे उतना ही भारत में साम्प्रदायिकता का ह्रास होगा क्योंकि यथार्थ धार्मिक वही है जिसने ईश्वर के दर्शन पाए हैं जिसने अंतर में उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है जिसने उसे देख लिया हो जो हमारे निकट से भी निकट और फिर दूर से भी दूर है उसके हृदय की गाठे खुल जाती है उसके सारे संशय दूर हो जाते हैं और वह कर्मफल के समस्त बंधनों से छुटकारा पा जाता है भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशयांते चाश्य दृष्टि पराबरे मुंक ओपनी सर